प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला विविध जिज्ञासा क्या वृक्षों में भी जीव कला होती है समाधान वृक्षों में भी जीव कला होती है उसमें भी परस्पर स्पर्शा होती है संवेदना होती है उनको कोई काटने के लिए जाता है तो उनको भय लगता है परंतु जैसे सुषुप्त में किसी को मच्छर काटे तो उसका अनुभव जागृत की अपेक्षा कम होता है इसी प्रकार वृक्षों में संवेदना मनुष्यों की अपेक्षा कम होती है और वह अधिक समय तक नहीं रहती इस पर बड़ा रिसर्च हो रहा है कि वृक्षों को जब कोई व्यक्ति पानी देता है या रोजाना देखभाल के लिए जाता है तो यह देख उसको प्रसन्नता होती है जिससे उनका पोषण होता है जिज्ञासा स्वभाव शब्द का अर्थ क्या है समाधान शास्त्र में स्वभाव शब्द का प्रयोग बहुत अर्थों में किया गया है उनमें से कोई एक अर्थ प्रकरणवश लेना पड़ता है लोक में प्रसिद्ध है आदत को स्वभाव कहते हैं प्रकृति को भी स्वभाव कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते इस लोक में स्वभाव शब्द का अर्थ अज्ञानात्मिका प्रकृति है कारण की दृष्टि से देखा जाए तो स्वस्थ भाव स्वभाव यहाँ स्वभाव का अर्थ स्वरूप होता है इसलिए कहीं पर उसका प्रयोग परमात्मा के स्वरूप के लिए किया जाता है प्रकरण वश अन्य भी अर्थ हो सकते हैं जिज्ञासा व्यक्ति की इच्छाएं, संकल्प विचार इत्यादि क्या उनकी मौलिकता है समाधान मौलिकता का अर्थ होता है जो वस्तु पहले नहीं थी और अब आपने उसे बनाया है इच्छाएँ संकल्प आदि में आपकी मौलिकता है ऐसा नहीं कह सकते वे दुनिया भर की अपने बाहर से ले रखी है जिज्ञासा तर्जनी उंगुली को दिखाना बुरा क्यों मानते हैं समाधान यह तो एक परंपरा बन गई है कि एक को देख सुनकर एक दूसरा बुरा मानता है वस्तुतः इसमें रहस्य भी है हमारे शरीर में विद्युत शक्ति का संचार हमेशा होता रहता है दाहिने हाथ की तर्जनी को दिखाकर इशारा करते करने से उससे दंतमंजन करने से या जप करते समय माला को उससे स्पर्श करने से वह संचार उस अंगुली के माध्यम से छीण होता है इसलिए दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली दिखाने वाले को हानि होती है जिज्ञासा कभी कभी कुछ विशेष घटनाएं दिख जाती है जो बहुत समय तक मन में घर करके रहती है उनको कैसे निकाला जाए समाधान उनको विशेष मानना ही गलती हो जाती है संसार की किसी घटना को आश्चर्य के रूप में नहीं देखना चाहिए आश्चर्य के रूप में देखने का मतलब उसके संस्कार को अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोल देना इसलिए जीवन में एक सूत्र बनाकर रखना चाहिए जो हमेशा स्मरण में रहे संसार में ऐसा होता ही रहता है यह कोई नई बात नहीं है इस प्रकार देखने से वह घटना अंदर घर नहीं कर पाएगी जब उस घटना के संस्कार टिकेंगे ही नहीं तो बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी जिज्ञासा कल्प भेद क्यों होता है प्रत्येक कल्प में सृष्टि एक जैसी क्यों नहीं होती समाधान। सृष्टि का नियम है पहले दिन होता है फिर रात आ जाती है उसमें लोग सो जाते हैं जब उठोगे तो दिल बदल जाएगा या नहीं तुम सब सोकर उठते हो तो दूसरे दिन सारा व्यवहार पिछले दिन जैसा नहीं करते कुछ व्यवहार पूर्व के समान होता है तो कुछ अलग भी होता है इसी प्रकार जब ब्रह्मा की रात्रि आएगी तो प्रलय हो जाएगा सारी सृष्टि सो जाएगी जब ब्रह्मा जागेंगे तो दूसरा कल्प प्रारंभ होगा जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होगी तो महाप्रलय होगा नए ब्रह्मा के आने पर नया महाकल्प प्रारंभ होगा सत्संग में रोज बैठते हैं तो मालूम पड़ता है कि समान लोग बैठते हैं परंतु बहुत से समान होने पर भी कुछ व्यक्ति बदल जाते हैं इसी प्रकार नए कल्प में बहुत कुछ पिछले कल्प की समानता होने पर भी कई बातों में भिन्नता आ जाती है इसका कारण यही है कि जीवों के कर्म और संस्कार बदलते रहते हैं जिससे भोग में भी भेद हो जाता है